आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. सुनते नमस्कार आप रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 आज के शो में हमारे साथ टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए हैं अमित जी जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और काफी इवेंट्स उन्होंने किए हैं आज उनके साथ हम मुलाकात करेंगे रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को खुशखबरी है की हमित जी हमारे साथ है

आइए उनका स्वागत करते हैं आप सभी की तरफ से अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद अमित जी हम जानना चाहेंगे कि आप अच्छा सा एक अकस्माती हुआ ये जी की मुझे सिंगिंग में ना शुरुआत से शौक था हाँ हाँ हाँ तो स्कूल ट्रेंड से ही मैंने इसको शुरू किया क्लास इलेवें

एक कंपटीशन के लिए सिंगिंग कंपटीशन के लिए एक हमारे यहाँ पर कम्प्लेट आया था जी जी तो वो ओपन कंपटीशन था जिसमें अच्छा। तो मेरी इंग्लिश के टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें मैं उनका नाम लेना चाहूंगा कविता मैम है वो कविता मैम ने ही मुझे मतलब आगे लाने में पूरी मेरी हेल्प की उनको थोड़ा सा पता था की मैं सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए

हमारी ही क्लास के एक मेरा फ्रेंड होता था रमिंदर वो तबला प्ले करता था और एक मेरा फ्रेंड होता था अनुभव जी। वो कीबोर्ड प्ले करता था। तो हमने तीनों ने मिलकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया अच्छा और मेरा पहला गीत सर रहा वहां पर कंपटीशन में होठो से छूलो तुम क्या बात है। <laughs> मैं यहाँ पर दो लाइने गुनगुनाना चाहूंगा उसके स्वागत है

होठों से झूलो मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मेरे, बन जाओ मेरे, मेरी गीत अमर कर दो तो इस तरह से सर शुरुआत हुई मेरा पहला कॉम्पिटिशन था मैंने

उस स्टेज को मैं आज भी याद करता हूँ प्रचार हुआ वो मोहम्मद रफी साहब के लिए था अच्छा। उनकी हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए और रफी साहब सर मेरे आइडल बन गए उस दिन से मैं आपको बताना चाहूंगा की उस कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया

कंपटीशन में मैं थर्ड आया था अच्छा हाँ और मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी मतलब एक बहुत ही अच्छा तो मुझे फील हुआ कि मैंने एक अच्छा कदम रखा शायद वहाँ पर और इसके पीछे पूरा जो रोल था वो मेरी मैम का ही था इंग्लिश वाली टीचर का था कविता मैडम का और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको प्रेजेंट भी किया पूरी असम्बली जब हमारी स्कूल की हुई सुबह तो उन्होंने सुबह सभी बच्चों के सामने मुझे स्टेज पर खड़ा किया और बताया कि ये आपके स्कूल का नाम रोशन करके आया है

और ये थर्ड आया है पोजीशन लेकर क्या बात है <laughs> और उस दिन से मेरे आइडल जो है रफी साहब बन गए मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ जिस तरह से मैं अपने भगवान की पूजा करता हूँ उसी तरह से मैं अपने रफ़ी साहब की भी पूजा करता हूँ क्या बात है मेरे लिए वो गुरु और भगवान बराबर है <laughs> अच्छा रफ़ी साहब का जो आपने जिक्र किया अभी और आप उनको गुरु मानते हैं तो उनका एक बहुत ही अच्छा गीत जो आपको अच्छा लगता है टच करता है वो गीत ज़रूर सुनाइए रफी साहब का जी

सर रफी साहब का मैं एक गीत आपको सुनाना चाहूंगा हाँ। सर रफी साहब के बारे में अगर बात करते हैं तो वो तो बहुत ही गहराई थी उनकी जो आवाज में और उनके तो गाने ही ऐसे ऐसे उन्होंने जो गाए तो उनका मुकाबला नहीं जी जी तो मैं थोड़ा सा कुछ गाने की कोशिश करता हूँ

तो तो आपकी पहलू ने आखिरी जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपका वॉइस मुझे

और एक बात मैं पूछना चाहूँगा अमित जी जब हम लोग गानों की बात करते हैं और आजकल जो गाने का गानों का जो ट्रेंड चल रहा है और जो रफ़ी साहब जब थे और आपने जो पुराना गीत गाया एक लग जा गले ये उस समय का जो समय था वो उस समय जो गाने बनते थे और आज जो गाने बन रहे हैं तो उसमें जो डिफ्रेंस आप फील कर रहे हैं उसके बारे में अपने शब्दों में बताइए सर देखिए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि समय के साथ में परिवर्तन होना ज़रूरी भी है जी

और वो हुआ भी है हाँ। आज के जो युवा पीढ़ी है जो हम कहते हैं जो युवा है उनके लिए जो आज का संगीत है वो अच्छा तो लगता है उन्हें हाँ। बड़ी खामी सर है जो संगीत ना, आज वो भरपाई नहीं कर पा रहा जो पहले वाले संगीत में थी वो जो पहले का संगीत बन गया वो वो एक अमर अमर संगीत है जी। उसको हम आज भी अगर सुनते हैं आज भी गाते हैं तो वो हमारे लिए आज भी ताजा है

और आज का जो संगीत है सर ये हर दिन नया होता है और पुराना वाला पुराना होता जाता है <laughs> तो आज के जो संगीत की सर बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में ये अमर संगीत हो सकेगा जी, जी, जी। कि इसके पीछे जो मेहनत है इसके पीछे जो लगन है जो पैशन है वो आज की डेट में वो सिर्फ कमर्शियलिज्म जिसको हम कह सकते हैं ज्यादा पहले होती थी दिल से चीजें तो वो चीजें सर वो चीजें आनी तो

मुश्किल ही है इवन ये खुद भी कहते हैं हमारे इंडस्ट्री के संगीतकार ये खुद भी मानते हैं इस चीज़ को कि जो थे, जो जो कर गए हैं वो शायद करना नामुमकिन है आज अच्छा। आपको कुछ आइडिया है पहले जमाने में जब वो रफी साहब ये लोग गाना गाते थे उस समय किस तरह का जो स्टाइल है क्या सर मैं आपको तो वही में जितना पता है इंटरव्यू सुनता रहता हूँ और रफी साहब का मैंने जब इंटरव्यू एक बार सुना था तो उसमें उन्होंने ये बात का जिक्र किया था

आ, ये इन्होंने कहा था कि उस टाइम पर जो रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स होती होती थी, वो होती थी वो लाइव रिकॉर्डिंग तो उस समय में सर क्या रहता था कि अगर हमारे कोई म्यूजिशियन की तरफ से भी सा भी मिस्टेक हुआ या सिंगर की तरफ से भी मिस्टेक हुआ तो वो पूरे का पूरा गाना दोबारा से रीटेक करना पड़ता था तो वो जो मेहनत होती थी जो तैयारी होती थी उसका सर मुकाबला नहीं होता आज भी नहीं

वो एक ही टेक में जो चीजें करनी और अगर गलती है तो फिर दोबारा से उस चीज को दोबारा से पूरा करना शुरू से लेकर एंड तक वो तो एक एक चीज की तैयारी जो पकड़ होती थी जो वो चीजें सर मिसिंग है आज की डेट में <laughs> एक मेरे ख्याल से लाइवनेस जो था वो जिंदा दिली उसमें वो चीजें आज के गाने में नहीं दिखाई देता हाँ जी अच्छा अमित जी आप कितने समय से इस फील्ड में है अपने बारे में बताइए सर मैं इस

मैं कम से कम भी 12 से 13 सालों से मैं संगीत के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं ज्यादातर सर हर तरह के ही गाने में गा लेता हूँ आज के गाने सर हमें गाने पड़ते हैं क्योंकि देखिए जरूरत है वो सही बात है मगर जो ज्यादा हमारा जो मन करता है मेरा जो मन करता है पर्सनली वो रफी साहब के गाने या पुराने गाने जो भी होते हैं जब भी वो छिड़ जाते हैं या कभी मेरा मन करता है तो मैं सबसे पहले वही सुनाना चाहूँगा किसी को सुनाना चाहूंगा

क्योंकि आज हमारा देखिए सर काम है प्रोफेशन है तो आज हमें नए गानों को भी साथ में लेकर ले चलना है साथ लेकर चलना है क्यूँकी समय के साथ, साथ वो। वो अच्छा, अलग्वेज के होते हैं जैसे पंजाबी हो या इस तरह हाँ के अलग लैंग्वेज में भी आप गाते हैं बिल्कुल सर मैं हिंदी इंग्लिश और पंजाबी तीन लैंग्वेजेस में गाता हूँ क्या बात है हिंदी और अभी संस्कृत में भी सर एक गीत मैंने गाया था अभी क्या बात है संस्कृत वाला गीत अच्छा तो वो सर

संस्कृत मतलब ही मैंने एक गीत गाया था अभी और उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हुई और बड़े पसंद भी आया वो सभी को वो एक एक्चुअली मैंने एक थिएटर के लिए किया था उसको अच्छा एक थिएटर हो रहा था उसके लिए मैंने उस गीत को गाया था अच्छा अच्छा और मेरी ये चौथी लैंग्वेज जो मेरी लाइफ में अब जुड़ी है जो संस्कृत में भी मैं गा चुका हूँ और अभी मेरी सर आगे के लिए मैं सोच रहा हूँ बंगोली और

अपना मैथिली में भी मैं गाने की मैं कोशिश कर रहा हूं और भोजपुरी लैंग्वेज में भी मैं अभी कोशिश कर रहा हूं गाने। क्या बात है? लेकिन इतने सारे लैंग्वेज जो उस लैंग्वेज में गाने के लिए आपको क्या तैयारी वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है सर इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है <laughs> और सबसे बड़ी बात है सर हमें शब्दों का ना जो फीलिंग है उसको समझना पड़ता है वो बहुत जरूरी है एक चीज मैंने सीखी है जगजीत सिंह साहब से

वो गजल के इतने बड़े नायक वो बड़े लेजेंड जो थे उन्होंने ये बात कही थी जब इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लफ्जों को गाने से पहले उनको समझना जरूरी है क्योंकि हमें शब्दों का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है तो वो चीजें सर जरूरी है उसके लिए तैयारी बहुत करनी पड़ती है हमें लैंग्वेज को समझना पड़ता है कि अगर बंगाली में कोई बोल रहा है तो किस स्टाइल से बोल रहा है उसका

एक्सप्रेशन क्या है भूलने का उसका तरीका क्या है वो क्या कहना चाह रहा है अच्छा आपने इस अलग लैंग्वेज में गाने का कैसे अपॉर्चुनिटी मिला या खुद आपने सर ये ये सर अपॉर्चुनिटी थी संस्कृत में गाने की तो हाँ। और बाकी प्रेरणा अगर आप कहें इंस्पिरेशन कहें तो मैं रफी साहब का ही नाम लेना चाहूँगा अच्छा अच्छा हाँ, हाँ वही वही मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं हाँ। और

उन्ही को ही मैंने देख देख कर जितना मैं गाता हूँ जितना मैं कोशिश करता हूँ उनको सुन सुनकर क्योंकि सर वर्सीटैलिटी जो एक चीज थी वो उनके नाम के आगे जोड़ सकते हैं सही बात है हाँ तो सर उपनाम हो सकते हैं वर्सिटैलिटी तो <laughs> वही एक मुझे जो लगे सिंगर और मेरे आदर्श हैं वो मेरे मेरे आइडल है चलिए बहुत अच्छा लगा अमित जी आपसे बात करके और आपने जिनको मोहम्मद रफी साहब को अपने आदर्श माना है और सर मधुबन रेडियो से जुड़ा हूँ

हाँ तो सर मैं दो लाइनें यहाँ पर गाना चाहूंगा और मेरे मन में आ रही हैं वो येसुदास जी की दो लाइनें मैं यहाँ पर गाना चाहूंगा जरूर जरूर गाइए और ये शब्द भी मधुबन है सर क्या बात है <laughs> हाँ जी सर ये प्लीज़ मधुबन खुशबू देता है देता है जीना उसका जीना है

जोरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल फूल मिल अंगारे।

रा होता चल सच की छलता चल प्यार दिनों को देता है पशुओं को दामन देता है जीना उसका जीना है चोरों को जीवन

देता है मधुबन खुशबू देता है चलती है न है के पवन के प्रीत दिलों में पलती रहे लोगों ने त्याग दे जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे

के पलती रही दिल वो दिल है चोरों को अपनी धड़कन देता है जीना उसका जीना है चोरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू

अमित जी काफी अच्छा रहा आपका ये और मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से पाँच मिनट बात करेंगे हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल हाँ मैं रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी लिसनर से कहना चाहूँगा हमारे साथ अमित जी लाइन पे बने हुए हैं पंजाब दहली से जुड़े हुए हैं और हम लोग अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा उसके बाद फिर से अमित जी से बात होगी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कर आते रहो

चमक रहा नभ में जीवन में नूतन शक्ति भरो

अब जाग उठो सोने वालों मन से अंधियारा दूर करो शिव सूरज चमक रहा नब में जीवन में नूतन शक्ति भरो शिव सूरज चमक रहा नब में जीवन में नूतन शक्ति भरो अब जाग उठो सोने वालों

अपनाओ अब विश्व से तुम मुकड़ा मोड़ो अब विश्व से तुम मुकड़ा मोड़ो ज्ञान मृत्यु का पान करो शिव सूरज चमक रहा नभ में जीवन में नूतन शक्ति भरो शिव सूरज चमक रहा नब में जीवन में नूतन

ती भरो अब जाग उठो सोने वालो

बनाती है माया से मुरझित मानव की तंद्रा दूर भगाती है शिव सूरज की पावन किरण जीवन को दिव्य बनाती हैं माया से मुरझित मानव की तंद्रा दूर भगाती है

अमित जी मैं चाहूँगा कि जैसे आपने लैंग्वेज की बात कही थी और अलग अलग लैंग्वेज में गाने के लिए उनके शब्दों को जानना पड़ता है उसके मतलब को जानना पड़ता है उसको फ़ील करना पड़ता है तो सबसे पहले जब आपने अलग लैंग्वेज हिंदी तो रेगुलर आप गाते ही थे स्कूल टाइम से ही आप गाना शुरू कर दिया था लेकिन जब इस तरह के अलग लैंग्वेज में इंग्लिश और पंजाबी और ये संस्कृत जब आपने कहा सबसे पहला जो अलग लैंग्वेज में आपने गाया वो कौन सा था और कैसे गाए

सर मैं कहना चाहूँगा कि मैं being a Punjabi, मेरी फैमिली पंजाबी है पटियाला से मैं बिलोंग करता हूँ और तो मदर टंग मेरी पंजाबी है यहाँ पर आकर मुझे बोलनी ही पड़ी मैं फरीदाबाद में कम से कम भी आज 1986 से मैं फरीदाबाद में रहता हूँ तो यहाँ का सर कल्चर को लेते हुए हिंदी है यहाँ का कल्चर ज़्यादा तो हिंदी हमें बोलनी पड़ी और पंजाबी मेरी मदर टंग हिंदी और पंजाबी सर मुझे ज़्यादा उसमें नहीं हुई प्रॉब्लम और इंग्लिश

तो इंग्लिश को मैंने ज्यादा से ज्यादा सुना और सर मेरी आदत रहती है कि मैं सुनने में ज्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि सुनने से हम ज्यादा सर अपने मन में उसको बिठा सकते हैं और उसको ज़्यादा समझ समझ के अगर हम गाएंगे चीज को तो वो ज्यादा अच्छी होगी मेरे ख्याल जी जी तो इसीलिए सर मुझे थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैं ही कहना चाहूंगा की इंग्लिश को थोड़ा सा मुझे पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा एक लैंग्वेज है वो और प्रॉपरली उसको गाने में मुझे थोड़ा सा समय लगा

और आप जानते हैं सर कोई भी चीज देखिए परफेक्ट तो नहीं हो सकती है नियरली परफेक्ट हम जरूर कोशिश कर सकते हैं <laughs> हाँ, वो सर वो कभी नहीं हो पाई है संगीत तो एक सागर है सागर है जितना गहराई में जाएंगे वो उतना ही गहरा होता जाता है इंग्लिश <laughs> में, सुनाएं, में बोले सुनाएंगे अच्छा इंग्लिश में मैं दो लाइने में सुनाना चाहूंगा आपको एक गीत है ये रायन एडम है इंग्लिश सिंगर एक दर्शन सिंगर है उनका मैं दो लाइने सुनाना चाहूंगा जी

Look into my eyes, you'll see what you mean to me. Such a heart, such a soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me what we're dying for. You can tell me.

Not worth dying for. You know it's true. Everything I do, I do it for you. Ami <laughs> ji, बहुत अच्छा लगा. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप करते हैं. हर चीज को जो है अपने शब्दों में लेकिन उसी अंदाज में आप गाते हैं. हाँ हाँ हा, हा, जी हाँ जी. तो यही चीज सर मैंने रफी साहब से सीखी है ये. उनको सुन सुन कर.

और और जैसे वो फील करके गाते थे सर उनके जब सुन रहा था मैं देख रहा था मैं सर कह रहा हूँ रफी साहब का एक तरीका था जो मुझे बहुत पसंद आया उनको सर जब भी गाना दिया जाता था स्टूडियो में तो वो सबसे पहले ये जानना चाहते थे कि ये किस हीरो के ऊपर फिल्म जाएगा

और उस गाने के वर्डिंग्स को लेकर फिर वो पांच मिनट के लिए साइड में बैठकर बैठ कर थे। अच्छा। तो उन्होंने तो ये बड़ी कमाल की एक जो क्रिएटिविटी उनके अंदर थी वो मतलब रियल में गॉड गिफ्ट कहते हैं है। तो है। है। जो मुझे जितना लगा था बहुत ही अच्छे से क्वालिटी में चाहूंगा की थोड़ा सा भी आस पास पहुंच पाऊँ उसके

बहुत ही अच्छा आपने वो पकड़ क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है तो अगर पेशेंट की जो बात है डॉक्टर अगर सही समझ लेता है तो नफ्स पकड़ लेता है और ठीक से दवा देकर उसको बहुत जल्दी ठीक करता है वही नफ्स आपने पकड़ लिया है और मैं चाहूंगा कि जाते, जाते जाते जो संस्कृत वाली बात आपने कही उसका थोड़ा सा झलक जरूर सुनाइए किस तरह के संस्कृत में गीत होते हैं

सर संस्कृत वाला गीत मैं जरूर गाता <laughs> मेरे पास ना तो लिरिक्स नहीं है। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता कि सर जो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करें और वो कुछ कहीं जाकर मिल जाए बराबर बराबर सही तो बात है मैं सर उसको थोड़ा सा मैं अभी मान भी चाहूंगा ठीक ठीक ठीक कोई बात नहीं और मैं अगली बार जरूर सर मैं अपने साथ में लिरिक्स रखूंगा चाहूंगा

अमित जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग हमारे राजस्थान में जो है ना कोई भी कलाकार जो है ना इनबिल्ड का कलाकार है मना उनके जहन में होता ही है गाने का शौक़ होता ही है बचपन से ही लेकिन वो कहीं ट्रेन मना ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलती उनको ना ही वो किसी चीज़ को सुनते हैं लेकिन देखा है कि जो लोग भजन मंडली में जुड़ जाते हैं वो अपने आप ही फिर कुछ समय के बाद उससे जुड़ते जुड़ते जुड़ते गाना भी गाने लग जाते हैं आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उनके उनके लिए आप कुछ मैसेज ज़रूर

मैं सर यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो है हमारा जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होना चाहिए क्योंकि सर देखिए किसी भी काम में हम अगर जाते हैं संगीत से हमें बहुत प्यार है हम संगीत प्रेमी हैं तो हमारा कहीं मन नहीं लग सकता संगीत के बारे में अगर संगीत हमारे साथ है तो सबसे बड़ी चीज है और मैं यही चाहूंगा कि सर अपना पेशेंस लेवल हमने नहीं खोना है हमने ट्रेनिंग जितनी हम ले सकते हैं बोले और जितना हम सीख सकते हैं जितना हम सुन सकते हैं उतना हम सुने उतना हम अपना रियाज करें रियाज जो है सर सबसे जरूरी चीज है

इसके बिना वो तो गति नहीं है सर तो मैं यही चाहूंगा कि सर रियाज जो है अपना वो डेली बेसिस पर हो और अपने गुरु के अंडर हो वो अपने गुरुओं के अपने गुरु बनाइए उनसे सीखिए उनसे शिक्षा लीजिए इवन मैंने भी सीखा सर गांधर्म महाविद्यालय से मैंने शिक्षा ली है और मैं यही सर कहना चाहूंगा कि अपना मोटिवेशन बनाए रखें अपने आप को भाग्य में जाने खेल बहुत जरूरी है सर और अपना तंगीर के रियाज बहुत जरूरी

बाकी तो ऊपर <laughs> वाले <दुख्ण>। <laughs> चलिए अमित जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आप आपकी जो गायकी का जो स्टाइल है वो भी बहुत पसंद आया हमें चाहेंगे कि आपको जो गाना बहुत पसंद है वही गीत मैं जाते जाते प्ले करना चाहूँगा और जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि कई बार

किसी न किसी व्यक्ति को जो है कोई ना कोई एक गीत बहुत पसंद आता है, गड़ी -गड़ी उस को गुन गुन चाहता है। तो ऐसा कोई आप, बताना चाहूंगा है, है आजादी के नाम करते हैं क्या बात है क्या बात तो अभी कुछ समय पहले हम जोधपुर में भी आए थे यहाँ पर आपके अच्छा जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम में हाँ हाँ हाँ जानते हैं तो यहाँ पर हमने शो किया था और

मुझे याद आया हमने जैसे नाम लिए राजस्थान तो मुझे वो याद आया जो कुछ और सर हमारा जैसा फील्ड है इसमें सभी तरह के संगीत रहते हैं रॉक म्यूजिक रहता है पॉप म्यूजिक रहता है बॉलीवुड रहता है और सूफी रहता है सूफी रॉक रहता है तो सभी तरह के संगीत को सर हम इसमें लेकर चलते हैं और मैं चाहूंगा की कुछ डिफरेंट आपको मैं यहाँ को सुनाऊ में सूफी कुछ मैं सुनाना चाहूंगा आपको पंजाबी सूफी जिसको हम कहते हैं

कि कपड़े की जात है रू कपड़े कपड़े दे कि बिच बंदे दे

आपे बोले आपे बोले आप बुलावे आपे बोले आप बुलावे ते आप करे तू माने आना मन दिलदारा तू माने आना मन दिलदारा हाँ साे तेन रब मनिया तू माने आना

माने दिलदारा साते सानू रब आ दस रब रब दगवारा दगवारा मन दब दब मन तू मा माने दिलदारा सा तेन रब ममी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा सूफी गीत आपने सुनाया मैं

और हम दुआ करते हैं कि आपका ये बैंड बहुत अच्छा बने और पूरे भारतवर्ष में नाम नाकमाएँ और आपकी जो तरक्की है दिन दोगुनी रात चौगनी बनती रहे

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन से जुड़कर इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद बहुत-बहुत बहुत ही अच्छा लगा बात थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट पर अभी हम लोग बात कर रहे थे अमित जी से जो बहुत ही अच्छे सिंगर सूफी सिंगर मल्टी टैलेंट वाले सिंगर थे जुड़ी इसी तरह की और बहुत सारी बातें हम आपको सुनाते रहेंगे और मुझे दीजिए अब इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क कराते रहो